के अलावा और कोई ज्वाइन हुआ है पर किसी का फोन अनम्यूट है इसलिए ऐसा हो रहा है म्यूटेड अब जिसको बोलना तो आप चार करके बोल सकते हो जिनको भी बोलना हो वो लोग राजा हाँ जूही हाँ ठीक है तो करो लास्ट क्लास आलम में ये धर्म का टॉपिक देखा था सामान्य धर्म का अभी प्रभु का पढ़ कर ये टॉपिक है किसी को कल के विषय में कुछ पूछना है ठीक है तो करो आगे का जूही तू ले कुछ पुस्तक है तुम्हारे पास हेलो हाँ खुश हाँ राजा मुझे कल वाले विषय में भी पूछना है वो जो आपने तो जो वर्ण आश्रम धर्म जो बताए थे तो जैसे मतलब कुछ ऐसा अगर थोड़ा आप बताए की वर्णाश्रम धर्म मतलब क्या क्या वर्णाश्रम धर्म ऐसी तो क्या समझना चाहिए कौन कौन से वर्धाश्रम होते हैं अगर थोड़ा सा आप सारांश में अगर बता दो वर्णाश्रम धर्मो के अंतर्गत चार प्रकार के मुख्य धर्म अपने बताए एक नित्य कर्म होते हैं एक नैमित्तिक होते हैं तीसरा काम्य कर्म होता है और चौथा निषि कर्म होता है नित्य कर्म वो हो होते हैं कि जो हमें रोज करने चाहिए जैसे स्नान संध्या होम जप स्वाध्याय तर्पण गोगरास देना अतिथि का सत्कार करना देव पूजन करना वगैरह ये नित्य कर्म है जो हमें रोज करने चाहिए कुछ नैमित्तिक कर्म बताए जाते हैं जो हमें कभी कभी करने होते हैं जैसे श्राद्ध होता है दान करना होता है जनो यु वगैरह संस्कार होते हैं समय समय पे। के कर्म होते हैं हम उसे कोई गलती हो जाए तो किए जाते हैं ये सारे नैमित्त कर्म है जो कभी कभी करने होते हैं मतलब निमित्त पे करने होते हैं कभी ओकेशन आए तो करने होते हैं ऐसे कुछ नैमित्त कर्म होते हैं तीसरे काम में कर्म होते हैं की जैसे हमें किसी चीज की कामना है जैसे शास्त्र कहता है की स्वर्ग काम ज्योतिषो जुर्यात मतलब कि अगर तुम्हें स्वर्ग प्रा, प्राप्त करने की इच्छा है तो तुम जो ज्योतिषम कर्म करो तो ये ऑप्शनल है अगर तुम्हें इच्छा है तो करो इच्छा नहीं है तो मत करो कंपल्सरी नहीं होते कुछ निषिद्ध कर्म होते हैं जिनके लिए शास्त्र मना करता है कि जैसे झूठ बोलना है चोरी करना है किसी की हत्या करना किसी को दुख पहुँचाना तो ये निषिद्ध कर्म है जो हमें नहीं करने चाहिए तो ये चार प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में बताए गए उनमें से नित्य और नैमित्तिक कर्म कंपलसरी होते हैं कि जो तुम्हें करना ही है काम्य और निशिद कर्म तो तो हम करते नहीं है काम्य तो जिसकी इच्छा हो वो करे जिसकी इच्छा हो वो ना करे यार तो फिर सिर्फ नित्य कर्म और जो आपने नित्य कर्म बताया दूसरे कौन से कर्म बताए जो करना ही नित्य और नैमित नैमित्तिक ये फिर मतलब जो भी वैष्णव है उनको ये पढ़ के और फिर वो सब पालन करना चाहिए लेकिन थोड़ा मतलब टफ है थोड़ा उसको सब फॉलो करना कि तो फिर उसमें से दोष दोष लगे गई हाँ नहीं करने से दोष तो लगता ही है तो राजा ना वो कर्म तो इतने कर्म जैसे बताए गए हैं तो फिर पूरा जो समय है वो उन कर्मों को ही मतलब फॉलो करने में चला जाएगा ऐसा नहीं है काका लोग सब करते ही है ना सब कर होते ऐसा तो नहीं होता है बाकी सभी सेवा का क्रम भी होता है पढ़ाई भी कर लेते हैं सब कर लेते हैं छोटा ले तो भी कर लेते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी है सेवा भी है सब भी है ऐसा नहीं है हम समय है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है हमें पर सब हो जाता है राजू लेकिन जैसे अगर भगवत सेवा भगवत जो भजन है वो अगर थोड़ा उन वैसे कर्मों के कारण अगर मतलब हो रहा है तो वो ऐसे भी चलेगा मतलब इतना दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा बैलेंस करके ही करना है माइनोरिटी भगवत धर्म की है पर भगवत धर्म की आड़ में हम ये कहें हमें सेवा करनी इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे पर शास्त्र ये कहेगा तो तुम खाना मत खाओ थोड़ा कम सो पर ये करो ऐसी बातें है कि हम उसे चोरी करते हैं उसमें हम ये सेवा कर रहे हैं ना इसलिए हम ये नहीं करेंगे पर असल में सेवा नहीं है वो हमारा आलस है ये बहाना है उसके लिए तो ये सारी चीजों से बचना चाहिए अगर टेक्निकली सच में जैसे ऐसा होता ही जैसे संध्या वगैरह अब तो त्रिकाल संध्या करनी होती है तीन समय की करनी होती है पर जैसे काका और ये लोग सब करते हैं तो ठाकुर जी को राजभोग आ जाने के बाद करते हैं अनोसर होने के बाद करते हैं सायम संध्या जो ठाकुर जी के शहन हो जाने के बाद करते हैं तो इस तरीके से अगर हम टाइम के साथ थोड़ा वो एडजस्ट कर लेते हैं सेवा के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर क्योंकि हमें सेवा करनी है इसलिए हम ये नहीं करेंगे तो ये हम जान बुझ के चोरी कर रहे है उसे छुपाना चाह रहे हैं हम नहीं करना चाह रहे है उसके पीछे हमने सेवा को बहाना बना दिया ये बात गलत है सेवा जो है वो भगवत भजन में वो ही नहीं हो पा रहा है तो फिर अगर दूसरे एंगल से अगर ऐसा सोचा जाए कि भगवत भजन ही थोड़ा अगर ज्यादा कर लें और क्यूँकी फिर जितना समय है उसमें फिर वैदिक सिलई भी करें तो भगवत भजन जितना हो रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा तो अगर जैसे मुख्यता भगवत भजन कहा था की हम खाना भी खाते हैं घूमने जाते हैं आठ घंटा सो लेते हैं टीवी देखते हैं दोस्तों ऐसी मिलते हैं ये सब इसमें कट करो इसमें कुछ कम कर लो और उसके बदले शास्त्रीय कर्म कर लो शास्त्रीय कर्मों को हम कट नहीं कर सकते ये तो कंपलसरी ही कर्म है इसका और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास आठ घंटा सोचो तो छह घंटा सो सात घंटा सो एक घंटा ज्यादा निकाल के और ये कर्म कर लो इसको नहीं छोड़ा जा सकता है राजा अगर ऐसे ऐसे सोचे की वैसे पांच घंटे सोचे की चार घंटे सोच लेकिन भजन अगर और बढ़ा दो तो, तो हम करते मैंने कहा तो सही ऐसा होता तो हम कोई एक्टिविटी नहीं करते होते टीवी भी नहीं देखते सोते भी नहीं खाते नहीं इतनी उच्च होती तो जीवन में चाहिए क्या था पर ऐसा है नहीं सब जगह हमारा लॉकिंग में भी मन लगता है दोस्तों में भी लगता है परिवार में भी लगता है तो शास्त्र में भी लगाना चाहिए जब तक शरीर का अभिमान लगा हुआ है तब तक ये कर्म को करना कंपल्सरी है इसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं इसे और इसे भगवत आगे और अपना कर्तव्य समझ के हमें करना ही है हाँ राजा जैसे भगवत कार्य के अगर जैसे कोई अगर आड़े आ रही होगी तो तब तो थोड़ा जा सकता है ना हाँ, न ऐसी हमारी उच्च अवस्था हो कि उसमें हमें ठाकुर जी के अलावा कुछ सूझे ही नहीं है तो उसमें अपने आप छूट जाएगा तो उसमें कुछ दोष नहीं है पर हम उसकी आड़ में इनको छुपाना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो वो गलत राजा तो जो ये सब ऐसे जो नहनित कर्म और जो नित्य कर्म वो सब कहा पढ़ने को मिलेंगे फिर जैसे क्योंकि तो ऐसे तो कभी हमें पढ़े ही नहीं तो वो जैसा वगैरह वगैरह में में दूसरे भी ग्रंथ में। राजा? हाँ। राजा, सनातन क्या आता है राजा सनातन इक्वल्स टू हिंदू धर्म वैदिक धर्म अच्छा तो ये हाँ तो वो पुरानी बुक में नहीं था हिंदू फिर यहाँ है हिंदू वैदिक सनातन वर्णासन धर्म हाँ, तो है। पूछना है किसी को और कुछ इसमें ठीक है तो करो आगे जुई अच्छा जी राजा, हाँ। न्यू बुक में से हाँ। अपना मन मेम आदरना होती व्यक्ति वस्तु स्थल वगैरे आप माटे आदरणीय बनी मतलब तो यहाँ ऐसा कहा गया है की जिस व्यक्ति के लिए मतलब तो जिस इंसान के लिए हमारे लिए प्रेम आदर या कोई भावना होती है और साथ साथ अपने साथ उसके साथ कोई संबंध भी होता है चाहे वो व्यक्ति हो या कोई चीज हो या कोई भी स्थल हो तो उसका अपने साथ एक रिलेशन और एक आदरणीय का भाव रिस्पेक्ट ये खुद ही आ जाता है एक ही श्री कृष्ण ने चाहना भक्तों श्री कृष्ण ने ज प्रिय एवी व्रजभूमि तुलसी श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी वैष्णव गायो वगैरह प्रत्येक सहज प्रेम आदर धरावता हुए थे तो इसी तरह आ, जैसे श्री कृष्ण के जो चाहने वाले है और उनके जो भक्त हैं और उनकी जो, जो प्रिय चीजें थी ठाकुर जी की जो प्रिय चीजें थी जैसे की व्रजभूमि है तुलसी जी है यमुना जी है गिरिराज है वैष्णव लोग है गाय है तो ये सब भी है वो भी एकदम उनके प्रिय थे तो इनके लिए भी फिर हमारे लिए एकदम प्रेम आदर और रिस्पेक्ट आ जाता है। गाय ने खूब अपना धार्मिक पवित्र प्राणी होता सम्मान गाय मे कहवायु मा तरह सर्व भूता गर्व सुख प्रदा अर्थ बदा ने सुख आप नारी गाय बदा मनुष्योनी माता समान जे मतलब तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि अपने धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया गया है और गाय बहुत पवित्र प्राणी है और धार्मिक भी है और हम उन्हें हमारी माता मानते हैं और फिर यहाँ गाय गाय के लिए एक श्लोक कहा गया है और उसका अर्थ है कि सबको सुख देने वाली जो बदा मनुष्योनी माता समान जे मतलब सब मनुष्य की माता जो है और सबको सुख देने वाली है वो गाय तो प्रभु गाय तो बिना प्रभु रही सकता गाय नालन पोषण रक्षण करता हुआ थी श्री कृष्ण नु नाम गोपाल पड़ू थे मतलब गाय मतलब ठाकुर जी को इतनी प्रिय है गाय की गाय उनके साथ रहते थे और उनका पालन पोषण हमेशा करते थे और उनमत उनकी मतलब रक्षा भी करते थे तो श्री कृष्ण का मतलब गाय भी उनकी रक्षा करती और फिर उनके साथ रह, रहते रहते ठाकुर जी का नाम भी गोपाल पड़ गया था प्रभु ने प्रिय गाय पालन पोषण तेमस रक्षण करवू ये आप लोग पवित्र कर्तव्य थे मतलब जो प्रभु को प्रिय है उन उनको हमें भी पाल, हम, हम उनका पालन पोषण करें और रक्षण करें वो भी एक हमारा पवित्र कर्तव्य माना जाएगा तो जैसे अपन गाय की सेवा करें तो वो भी हमारा एक पवित्र कर्तव्य माना जाएगा यमुनाष्ट ग्रंथ मी महाप्रभु जी श्री यमुना जी जी ने पुष्टि जीवों की माता तरीके नव नव नव नवाजया थे यमुनाष्टक ग्र, यमुनाशक ग्रंथ में भु जी श्री यमुना जी और कुष्टि जी माता तरीके जे। मतलब जे ये गाय की ही बताया गया है आज यमुना किनारे वसेला गांव शहरों स्थापेला कारखानाओं गटोरो पानी पवित्र यमुना जी माँ छोड़ातू होने कारण यमुना नदी आज गटर बनी चुकी है अब यहाँ ऐसा यमुना जी के बारे में बताया गया है कि यमुना जी के किनारे जो गांव और शहर बने हुए हैं और जो कारखाने बने हुए हैं उनका जो गंदा फैक्ट्री का गटर का जो पानी है वो वहाँ यमुना जी में छोड़ देते हैं और इस कारण आज यमुना जी एकदम गटर का पानी बन गई है और जैसे अभी यमुना मिशन वगैरह चल रहे हैं तो जहाँ यमुना जी अटकी हुई है तो अपन ने जैसे देखा था कि यमुना जी के ऊपर मिशन तो चल रहे हैं पर फिर भी अभी वो पानी खराब है धीरे धीरे वो हो रहा है सही पर वो बहुत मतलब एकदम कचरे वाली और एकदम यमुना जी के समान वो रही नहीं है तो यमुना जल नु करना करनाओ गंभीर रोगों नो शिकार बनी रहा है आवा समय यमुना नदी मलावासी थल, गटरों ने सरकार द्वारा अटकावी प्रदूषण थी मुक्त बनावी ए पर पुष्टि मार्गियों नु पवित्र फरजदारी बनी रहे थे मतलब यमुना जी जैसे अभी बहुत एकदम गंदी गटर हो चुका है उनका पानी यमुना जी का एकदम गटर हो चुका है तो जैसे उसको कोई जल के रूप में लेता होगा तो भी किसी को रोग लग सकता है तो ऐसे समय में जैसे यमुना जी जो है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय थी और अब जैसे वो बिगड़ गई है कोई सरकार द्वारा कहीं न कहीं यमुना जी का पानी अटका दिया गया है प्रदूषित किया गया है तो जैसे ठाकुर जी को प्रिय थी तो हमें यमुना जी को पवित्र बनाने के लिए भी हमारी पूरी पूरी जवाबदारी बनती है कि हमें भी कुछ यमुना जी का साफ करने में पवित्र करने में आ, कुछ योगदान देना चाहिए तो ये हमारे पुष्टि का कर्तव्य है जैसे आगे गाय का बताया था और यमुना जी का भी बताया है तो ज, ज, जो मतलब इसमें परिकर बताए गए हैं और इन सब में से अपन को ये समझ में आता है कि जो भी ठाकुर जी के परिकर हैं हम भी उन्हें हमें उनके लिए भी एकदम प्रेम आदर भाव और रिस्पेक्ट होना चाहिए और हमें भी उन्हें साफ रखने की पवित्र करने की उनकी सेवा करने की हमारे मन में भी भाव होना चाहिए तो वो मतलब हमारे पुष्टि मार्ग का ये ये भी एक धर्म है ठाकुर जी की सेवा के बाद हमें उनके परिकर की सेवा भी करनी चाहिए पर पहले हमें ठाकुर जी की सेवा पहुँचने की फिर परिकर फिर ध्यान देने तो देखो सब बात यह की जो जो चीजें क्योंकि हम देखो ठाकुर जी के भक्त हैं ठाकुर जी हमारे स्वामी है प्रभु से हमें प्रेम है उनके हम भक्ति करते तो जी से जुड़ी हुई जो जो चीजें हैं जो ठाकुर जी को पसंद है वो क्योंकि ठाकुर जी को पसंद है इसलिए हम भी उसे पसंद करते हैं फॉर एग्जाम्पल राधा जी है यमुना जी है गिरिराज जी है वैष्णव है गाय है तो ये सारी चीजें ठाकुर जी को पसंद है प्रभु को प्रेम है इनसे जैसे ठाकुर जी को तुलसी जी पसंद है वृजभूमि से ठाकुर जी को इतना प्रेम है यमुना जी से प्रेम है गिरराज जी ठाकुर जी की लीला स्थली है वैष्णव जो है उनसे ठाकुर जी को प्रेम है गायों से बहुत प्रेम है तो ये सारी चीजें ठाकुर जी को पसंद है क्योंकि और ठाकुर जी हमें पसंद है इसलिए ये सारी चीजें हमें पसंद है तो इसलिए गाय जो है वो ठाकुर जी की प्रिय है तो इसलिए गाय की सेवा करना गाय का रक्षण करना गाय का पालन पोषण करना ये हमारा भी कर्तव्य है प्रेम से करते हैं क्योंकि ठाकुर जी को प्रिय है इसलिए तो ये हमारा कर्तव्य है यमुना सत्य ग्रंथ में महाप्रभु जी ने भी ये आज्ञा की कि, कि ठाकुर जी को यमुना जी बहुत पसंद है और यमुना जी जो है वो ठाकुर जी के भक्त है आदर्श भक्त है हमारे लिए वो आइडियल है की हमें उनकी तरह ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए उनके जैसी भक्ति हमें ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए तो यमुना जी से भी हमें प्रेम होना चाहिए जैसे कि अभी यहाँ पे कारंट टॉपिक है कि यमुना जी में प्रदूषण है अभी और उसे वहां अच्छी कुंड में रोक लिया गया है और वृजभूमि जो हमारा प्राण मतलब हमें वृजभूमि तो सभी वैष्णव के लिए सबसे पवित्र तीर्थ है पवित्र स्थान है सबसे प्रिय स्थान है वहाँ पे यमुना जी नहीं बिरा सकते हैं तो वृजभूमि जैसा हमें वो लगता नहीं है इसलिए यमुना जी की जो सेवा हम कर पाए जितना हमसे बन पाए उतनी हमें करनी चाहिए ये जितने भी ठाकुर जी का परिकर है उनका आदर करना उनसे प्रेम करना उन जैसे हम रजभूमि में जाते हैं तो हम ऐसा लगता है कि यहाँ ठाकुर जी बिराजे हैं ठाकुर जी ने यहाँ लीला की है ये ये स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी पधारे ठाकुर जी ने ये लीला की यहाँ पे गौचारण किया ये वन में ठाकुर जी पदारे यहाँ पे खेले तो वो सारे स्थान हमें अपने लगते हैं कि हमारे ठाकुर जी की ये लीला स्थली हमारे ठाकुर जी का जन्म यहाँ हुआ ठाकुर जी यहाँ बिराजते थे ये ठाकुर जी के मित्र हैं ठाकुर जी की लीला यहाँ पे हुई तो ऐसे उन स्थानों की रक्षा करना वहाँ पे साफ सफाई रखना उन स्थानों को पवित्र रखना वहा उनकी पवित्रता को मेनटेन करके रखना वहाँ जाके ठाकुर जी का गुणगान करना ये सब हमें अच्छा लगता है तो ये बात इसमें है कि जो भी ठाकुर जी के परिकर है उनसे हमें ठाकुर जी को वो प्रिय है इसलिए वो हमें भी प्रिय है जैसे हमारे माता पिता को जो अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगता है हमारे माता पिता हमें जो करने को कहते हैं वो हम प्रेम से करते क्योंकि हमें उनसे प्रेम है हमें कोई काम अच्छा नहीं लगता है तो भी हम वो करते हैं क्योंकि हम माता पिता से प्रेम करते हैं तो उस तरह ठाकुर जी से हमें प्रेम है तो ठाकुर जी को जो अच्छा लगता है वो हमें भी अच्छा लगता है वो अटैचमेंट के कारण वो प्रेम के कारण तो इसलिए ठाकुर जी का जितना भी परिकर है वो हमारे लिए आदरणीय है हमें उनसे प्रेम होना चाहिए उनकी रक्षा करना उनका पालन पोषण करना ये हमारा कर्तव्य है आया समझ में जी राजा हाँ तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट जैसा तो वैसे है नहीं फिर भी कुछ पूछना हो तो बताओ नहीं राजा राजा बस ये बात हमें समझनी है ना कि कोई कोई लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब जो ठाकुर जी के परिकर होते हैं उनपे ज्यादा ध्यान देते हैं मतलब अगर वो सेवा नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई कोई लोग सिर्फ यमुना जी की सेवा करते हैं तो फिर वो सही नहीं होता है ना हाँ, वो ठीक नहीं है हेलो हाँ, कौन हा कौ हा राजाणाम हाँ ये राजा हाँ, हाँ, राजा जूनी पुस्तक में तीच्युएशन ए छपाई पुस्तक बहुत जूनी पुस्तक ना ना, तो नाइंटी फोर मिंट थे नवी पुस्तक जी राजा हाँ। आगे जो रोहित दिनचर्या राजा आ मनुष्य न विकास ना शत्रु छे। मतलब जो आलस है वो मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है माटे आलस सवारे उठो। को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो दिवस दिवस शुरुआत तो सारा कार्य आवे तो जा। जो, जो दिन की शुरुआत अगर कुछ अच्छे कार्य से की जाए तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है माटे सवार उठता महाप्रभु जी ने चित्र जी दर्शन चरण स्पर्श करवा इसीलिए सुबह उठकर उठ तुरंत ही के का दर्शन और चरण स्वर्ष करने चाहिए। जो घर में प्रभु तो इसी लिए दंडवत प्रणाम करवा। अगर घर में प्रभु बिराज रहे हैं तो वहां जाके उनके खंड में जाके उन्हें दंडवत प्रणाम करने चाहिए पची घर बधाने भगवत स्मरण जय श्री कृष्ण कर मोटाओना आशीर्वाद लेवा और उसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को भगवत स्मरण करके जय श्री कृष्ण ऐसा कह के हमारे घर में जितने भी बड़े लोग उनके लेने चाहिए। स्नान करनामृत लाइने श्री ठाकुर जी बिराजता हो तो बने तेटली सेवा वडिलो ने पूछी पूछी करी पवित्र जल से स्नान करके तिलक चरणामृत लेके ठाकुर जी बिराज रहे हो तो खुद से जितनी हो सके उतनी सेवा अपने से अपनों से बड़े लोगों को पूछ कर, पूछ पूछकर करनी चाहिए दीक्षा मंत्रों का स्मरण न रहे तो दीक्षा निवृत्त थी जाए थे एवं शास्त्र कहे थे शास्त्र में ऐसा भी कहा है कि अगर दीक्षा मंत्र का स्मरण न रहे तो ली गई दीक्षा निवृत्त हो जाती है राजा निवृत्त मतलब हाँ मतलब वो कुछ काम की नहीं है ऐसा तुमने गले में कंटी पहन रखी है उसका तो कुछ फायदा नहीं है अष्टाक्षर के अथवा दीक्षा ली लीधी हो दीक्षा मंत्री ओछामा मे एक माला तो अवश्य करवी इसीलिए जैसे आगे बताया कि शास्त्र में भी ये कहा है कि दीक्षा मंत्र का स्मरण अगर न रहे दीक्षा निवृत्त हो जाती है इसीलिए अष्टाक्षर मंत्र या ब्रह्म सबन और दोनों अगर जिसने भी ये, ये, ये दीक्षा ली हो उन्हें उस दीक्षा मंत्र की कम से कम एक माला तो अवश्य करनी ही चाहिए शांत तो तो माला जो तो है वो मतलब हाथ से जो करमाला होती वो वैसे भी कर सकते हैं जैसे माला नहीं होते हाँ उसी करनी है जप की माला नहीं अगर तो मुझे माला भी नहीं हो तो वैसे जो हाथ से जो कर्मा आता वो भी चलता है वो भी माना ही जाएगा ना हा, हाँ चलता है और दादा जो कंठी का जो आया कंती पहननी चाहिए जैसे वो चांदी की जो जैसे वो तुलसी के जो मनी होते हैं वो चांदी में जैसे कई लोग ऐसे कर लेते हैं सोने तो के उसमें कर लेते तो वो भी चल जाए वो भी चल जाए कि नहीं, नहीं तुलसी की काष्ठ की कारण वही पहननी चाहिए और कोई नहीं चांदी की नियम यही है विष्णु साहब मतलब ये तो आग वैष्णव आगम तंत्र का सिद्धांत है कि तुलसी तुलसी की ही कंठी पहनी जाती है झोला चांदी की वगैरह की इतना अच्छा नहीं है अच्छा तो वो मतलब छूटा नहीं है चांदी तो की तो बदलनी पड़ती है तो... तो बदल लेने की ना उसमें क्या हुआ इसा? रोज रोज तो कभी कभी होता है तो में में तांगी तांगी तांगी तांगी तांगी आ, वो वो तो नहीं नहीं है है टाइम की अच्छी बात अपने परंपरा भी नहीं है और ऐसा नियम भी नहीं है नियम से तुलसी का ही पहननी चाहिए सही नियम दी। दी। कर रही राजा शांत स्थिर करी श्री मन ठाकुर जी का चित्र अपने खुद के सामने पधरा के उनके दर्शन करते हुए ही मंत्र का जप करना चाहिए श्री महाप्रभु जी ग्रंथों अभ्यास जो करियो हो तो मार्ग मारे मा संदेह न नगर मतलब श्री महाप्रभु जी के महाप्रभु जी ने जो ग्रंथ रचे हैं वो षोडस ग्रंथ सुबोधिनी जी वगैरह अगर उनके ग्रंथों का अभ्यास जो किया हो तो हम जो मार्ग पर चल रहे हैं उसमें कभी भी संदेह मतलब को, कोई डाउट नहीं होता है षोडस ग्रंथ निबंध राजे या निबंध वो तत्वीप निबंध हाँ तत्व हाँ निबंध आदि ग्रंथों आग्रह पूर्वक यथाशक्ति दर पाठ करो इसीलिए ओडश ग्रंथ दिव्य निबंध आदि महाप्रभु जी के जो ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों का आग्रह पूर्वक यथाशक्ति से हर रोज पाठ करना चाहिए भागवत गीता ना नापन बने तेटना पाठ जरूर करवा भागवत जी और गीता के भी अगर हो सके जितने बन पाए उतने पाठ अवश्य करने चाहिए पाठ तो पवित्र अवस्था में होइए त्यारे त्यारे दिवस में गमे होमें परंतु सवारे स्नान करवा आवे तो मतलब ये जो पाठ की बात बताई वो पवित्र अवस्था में जब हम हो तब दिन में किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद तुरंत अगर कर, करने में आए तो वो ज्यादा अच्छे होता है आगे करो राजा हाँ, इसमें जैसा जैसा वो जो है ही नहीं हाँ। ली दी हो तो समर्पित प्रसाद भोजन आग्रह अगर ब्रह्म की दीक्षा ली हो तो समर्पित प्रसाद प्रसाद का के भोजन का ही आग्रह रखना चाहिए बिराजता था, श्री ठाकुर आरोग्य हो भोजन ले अपने माथे जो ठाकुर जी बिराज रहे हैं उन्हें खुद की सत्ता मतलब खुद के धन से धराई हुई जो सामग्री वो आरोग्य है उसी सामग्री को प्रसाद के रूप में भोजन में लेना चाहिए माथे जे आरोग्य हो तेज इसीलिए हमारे घर में जो प्रभु बिराज रहे हैं वो जो आरोग्य हो वही हमें लेना चाहिए कोईपन जात न्यसन बंधान बुद्धि मनोबल नीनाशक हो किसी भी प्रकार का व्यसन बंधन वो बुद्धि या और मनोबल का विनाशक रूप विनाशक है प्रकार त्याग करो। इसीलिए किसी प्रकार के व्यसन का त्याग करना चाहिए दिवस दरम्यान जे खाली समय मे मार्ग मार्गना सिद्धांत ग्रंथों चौरसोवन चो, वैष्णव चरित्रों मार्ग संबंधी साहित्य नाचन कर दिवस दरम्यान हमें जब भी खाली समय मिले तब मार्ग के सिद्धांत के जो ग्रंथ है उसका वैष्णव की वैष्णवों के चरित्रों का और मार्ग के संबंधी का पठन करना चाहिए। गांव सत्संग भगवधवार्ता के पाठशाला चलता हो त्या पर आग्रह पूर्वक जाऊँ अगर हम जहाँ पे रहते हैं वहां आसपास कहीं पे भी सत्संग भगवधवार्ता या पाठशाला चलते हो तो तो पे भी जाना चाहिए। में गुरुदेव के गोश्वामी आचार्य होए तो अध्ययन बारंबार वा निराश निराशा विना भी विनती करता रहूँ अगर गांव में किसी कोई गुरु या गोस्वा गोस्वामी आचार्य बिराज रहे हो तो उन्हें मार्ग के ग्रंथों के अध्ययन कराने के लिए उन्हें बार बार निराश हुए निराश हुए बिना उन्हें विनती करते रहना चाहिए गुरुओं गुरुपण अनिवार्य दैविक दैनिक कर्तव्य है कि वो पोता शिष्य ने सिद्धांत उपदेश करे मतलब गुरु का भी एक अनिवार्य दैनिक कर्तव्य है कि वो उनके जो शिष्य है उन्हें सिद्धांतों का उपदेश और जो कोई गुरुपदे बिराजेल व्यक्ति मार्गान्तों उपदेश न करते हो तो ते गुरु होने लायक थी। और जो अगर कोई व्यक्ति है जो गुरु के प्लेस पे है लेकिन अगर वो हमें मार्ग के सिद्धांतों का उपदेश न देता हो तो वो गुरु होने तो वो गुरु होने के लायक ही नहीं है मार्ग ने लगती जे कोईपन सारी प्रवृति थती हो ते शक्ति मन, खुद की आ, शक्ति के हिसाब से तन मन और धन से सहयोग देना चाहिए स्वमार्ग तो मज़ प्रभु माटे गुरु बोलनाओं विरोध करो अपने खुद के मार्ग और प्रभु ठाकुर जी के खिलाफ बुराई करने वालों का विरोध करना चाहिए महाप्रभु कार्योर महाप्रभु जी की आज्ञा के के विरुद्ध कुछ भी कार्य हो रहा हो वहां पे कभी जाना भी नहीं चाहिए और उसी उस कार्य में किसी भी प्रकार का सहयोग भी नहीं देना चाहिए मार्ग विरुद्ध कार्य करव के ज्यादा स्थले जाऊँ प पुष्टि भक्ति मार्गी बीजू कोई हो सकत नहीं तो मतलब विरुद्ध कार्य हो रहा है उसी, उस, उस पे जाना, आ, मार्गी के लिए सबसे बड़ा पाप है और उसके अलावा और कोई उसके लिए पाप नहीं हो सकता जे लोग अजाणता श्री महाप्रभु जी सिद्धांत विरुद्ध आचरण करता होने प्रेम ठीक समझा दरक समझू पुष्टि मार्गी पवित्र फरज है अगर में महाप्रभु जी के सिद्धांत के विरोध अगर कोई आचरण कर रहा है उसको के विरोध कुछ भी कार्य कर रहा है तो उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए ये एक, एक समझू पुष्टि पुष्टि भक्ति मार्गी किस पवित्र फरज है परंतु आ त्यारे शक्य बने के जारी से खुद श्री महाप्रभु जी सिद्धांत ने जाते हो लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो खुद वैष्णव महाप्रभु जी के सच्चे सिद्धांतों को जानता हो। माटे पुष्टि भक्ति स्व मार्ग वास्तविक स्वरूप थाए अने सहु तदनुसार स्व करी नुसरण करके बुद्धि शक्ति निष्ठा प्राप्त थाय पुष्टि प्रभु महाप्रभु चरणों में अभ्यर्थना मतलब ये सब आ, हम तभी कर सकते हैं जब हमें महाप्रभु जी के सिद्धांतों का ज्ञान हो और इसीलिए सभी पुष्टि भक्ति मार्गियों को खुद के आ, मतलब हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग मार्ग के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो और उसी प्रकार हर कोई उससे उसका अनुसरण कर सके ऐसी बुद्धि और शक्ति और निष्ठा प्रेम हमें प्राप्त हो ऐसी ठाकुर जी को और महाप्रभु जी के चरणों में वंदन हेलो क्या समझ आया इसमें हाँ राजा इसमें पहले तो ये बताया कि एक वैष्णव जो है उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए तो उसमें पहले ये बताया कि हम जभी भी पवित्र अवस्था में हो मतलब सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुरंत ही हमें महाप्रभु जी के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए और अगर हमसे बन पाए अगर हमारे पास समय हो वक्त हो तो ठाकुर जी की अगर हाँ और हमारे घर में ठाकुर जी भी बिराज रहे हो तो उनकी सेवा अपने बड़ों से पूछ पूछ कर करनी चाहिए और ये करने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि अगर सुबह दिन की शुरुआती कोई अच्छे काम से हो तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाता है इसलिए अगर हम अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो कम से कम महाप्रभु जी और ठाकुर जी को चरण स्पर्श और दंड प्रणाम तो करना ही चाहिए और उसके बाद ये बताया कि अगर किसी ने ब्रह्मबंध की दीक्षा ली हो तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए तो ये बताया कि ब्रह्म सबंध की दीक्षा जिस किसी ने भी ली है तो उसे ठाकुर जी को जो भी ठाकुर जी उसके घर में ठाकुर जी जो कुछ भी अपने धन से आरोग्य है उसे भी वही भोजन के रूप में लेने का आग्रह रखना चाहिए और कोई भी एक्सटर्नल चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और अगर उसे कुछ भी व्यसन हो तो उसका भी त्याग करना चाहिए और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा सत्संग कैसे करें तो सेवा तो घर पे ठाकुर जी को पधरा के कर सकते हैं लेकिन अगर उसके बाद क्या ठाकुर जी की सेवा खत्म हो गई तो उसके बाद जो खाली समय हो उसमें महाप्रभु जी के सिद्धांत का सिद्धांत ग्रंथ जो है उसका और चौरासी पर सौ बावन वैष्णव जो है उनके चरित्रों का अवगहन करना चाहिए और अगर अपने हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कहीं पे भी सत्संग या भगवद्वार या पाठशाला ऐसी कुछ प्रवृत्ति हो रही हो तो वहाँ हमें जाना चाहिए और अगर हमारे ही गांव गाँव में अगर कोई गोस्वामी आचार्य या फिर गुरु विराज रहे हो तो उन्हें महाप्रभु जी के सिद्धांत हमें समझाए कि उसका सच्चा सच्चा सिद्धांत क्या है और उनके ग्रंथ भी हमें पढ़ाए ऐसी ही बार बार करनी चाहिए और अगर मार्ग के और दूसरी बात तो हमारे मार्ग के प्रोटेक्शन में कही है कि अगर हम हमारे जो हमारा जो ओरिजिनल पुष्टिभक्ति मार्ग है उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है महाप्रभु जी की आज्ञा और उनके सिद्धांतों के खिलाफ तो हमें उसका हो सके उतना विरोध करना चाहिए और क्योंकि उस एक्टिविटी में हमें जुड़ना वही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है तो अगर हम आ, कुछ नहीं कर पाए तो या फिर उन्हें प्रेम से समझाए या फिर उस जगह पे जाए ही नहीं या ऐसे किसी भी कार्य में हम अपना सहयोग ना दें हाँ ठीक है ये तो साफ था सर इसमें कुछ है नहीं बात है वैसे तो यही बात है कि ठाकुर जी के साथ हम जितना जुड़े रहते हैं हमारे लिए इतना अच्छा है किसी भी रूप में सेवा करते हैं तो सेवा के रूप में स्मरण कर पाते हैं तो स्मरण के रूप में सत्संग के रूप में कैसे भी उसके जैसे इसमें है कि चौरासी वैष्णव की वार्ताओं को पढ़ना महाप्रभु जी के सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना भगवत भागवत जी गीता जी वगैरह के साथ संसर्ग रखना छोड़स ग्रंथों को पढ़ना ये सारी चीजें हमें करते रहना चाहिए जो भी हमारे पास पर टाइम है संडे को है छुट्टी के दिन है खाली दिन है तो ऐसे समय में हमें इन सब चीजों को करना चाहिए उसके बदले क्या हम ऐसे हवाखोरी करें या रखड़ पट्टी करें या टाइम पास करें तो ये बातें कि जितना हम ठाकुर जी से जुड़ा रहते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमारा गोली है कि हमारे चित्त की कष्ट प्रवणता हो चित्त की प्रवणता उसी चीज में होती है जिस एक्टिविटी के साथ हम मैक्सिमम कांटेक्ट में रहते हैं क्योंकि प्रभु संबंधी एक्टिविटी को हम जितना बढ़ाते हैं उतना हमारा मन ठाकुर जी में ज्यादा लगता है जितना कम करके दूसरे एक्टिविटी में अपने मन को डालते हैं उतना हमारा मन ठाकुर जी से दूर होता है तो यही एक आइडियल पुष्टि भक्त के लिए हमारी दिनचर्या कुछ इस तरीके की हो तो ये अच्छी बात है ठीक है तो प्रवेशिका को आज हमने सक्सेसफुली संपन्न किया है सबको अच्छा लगा होगा शायद पता नहीं वैसे सबने पार्टिसिपेट भी अच्छा किया पूछा भी पढ़ाई भी की तो अच्छा है सबको अच्छा लगा समझ में आया तो ये सारी चीजें हम अपने अगर जीवन में उतारते हैं तो हमारे लिए अच्छा है महाप्रभु जी के मार्ग में आए हैं हम अपना ये लक्ष्य लेके की ठाकुर जी तक हमें पहुँचना है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है इससे भी आगे बढ़ेंगे और इसमें जो सारी चीजों को हमने समझा है पढ़ा है सुना है उन चीजों को अगर हम अपने आचरण में भी लाते हैं तो जल्दी ही हमारे जितने कृष्ण प्रवणता होगी ठीक है तो आज का यहाँ रखते हैं अब मैं किशनगढ़ जा रही हूँ थोड़े दिन के लिए श्यामी के पास थोड़ा पढ़ाई करने के लिए उसके बाद दिवाली है और फिर शिविर तो अभी शायद दो तीन वीक हो नहीं पाएगा जब हो पाएगा तब मैं मैसेज कर दूंगी वार्ता जी तो इस बार हम कर लेंगे मुझे 19 को जाना है तो हाँ दो दिन मंडे और ट्यूसडे वार्ता जी का क्रम हो जाएगा उसके बाद क्लास बंद रखेंगे बाकी मैं मैसेज करके बता दूंगी जब भी हो पाएगा तब बात कोई मतलब ग्रंथ करेंगे ग्रंथ करेंगे या प्रमय रत्न संग्रह या पुष्टि प्रवेश या और कोई पुस्तक तो अभी मैंने सोचा नहीं है देख लेती हूँ क्या करना है ये तो अच्छे से आ गया हाँ ठीक है देख लेते हैं चलो पुष्टि पुष्टि पथ एक्चुअली ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे वो थोड़ा फास्ट भी हम ले सकते हैं तुम लोग ऐसे एक एक टॉपिक को पढ़ के आओ और समरी दे दो कुछ पूछना हो तो पूछ लो इस तरीके से पुष्टि पथ थोड़ा मतलब फर्दर है इसके करते टॉपिक सब यही है पर डिटेल्स थोड़ी उसमें ज्यादा है तो पुष्टि पथ नेक्स्ट मेरे हिसाब से पुष्टि पथ ही लेंगे अब तो लोग रोज ऐसे करेंगे कि यहाँ रीड करने का रही रखेंगे घर से रीड करके आओ या क्लास में आके उसकी समरी कर दो कुछ पूछना हो तो पूछ लो नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक उस तरीके से पुष्टि पथ को एक बार कंप्लीट करके फिर हमें रत्न संग्रह कर लेंगे राजा ठीक है